श्री गर्ग था, श्री वृंदावन खंड बकासुर का उद्धार पांचवा अध्याय बकासुर का उद्धार श्री नारद जी कहते हैं एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बछड़े चलाते हुए श्री हरि ने यमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था बड़ी बड़ी टांगे और मेघ गर्जन के समान ध्वनि उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे उसकी चोट वज्र के समान तीखी थी उसने आते ही श्रीहरि को अपना ग्रास बना लिया यह देख सब ग्वाल बाल रोने लगे रोते रोते वे निष्प्राण से हो गए उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां आ पहुंचे इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया वज्र की चोट से वकासुर धरती पर गिर पड़ा किंतु मरा नहीं वह फिर उठकर खड़ा हो गया तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा उस आघात से गिरकर वह असुर दो घड़ी तक मृतित पड़ा रहा फिर अपने शरीर को कपाता हुआ जम्हाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ उसकी मृत्यु नहीं हुई तब बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया उस प्रहार से दैत्य की एक पाख कट गई तो भी वह महाभयंकर असुर मर न सका तदनंतर वायुदेव ने वकासुर पर वायु व्यास्त्र चलाया उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यमदंड से प्रहार किया परंतु प्रचंड पराक्रमी वकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई यमराज का वह दंड भी टूट गया किंतु वकासुर को कोई क्षति नहीं पहुँची इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए उन्होंने धनुष हाथ में लेकर वकासुर को सौ बाण मारे वे तीखे बाण उसकी पाख में धस गए फिर भी वह मर न सका तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की इससे उसकी दूसरी पाख भी कट गई किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ तदनंतर सोम देवता ने उस महावक पर निहारास्त्र का प्रयोग किया उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो वकासुर मूर्छित तो हो गया किंतु मरा नहीं फिर उठकर खड़ा हो गया अब अग्नि देवता ने उस महावक पर अग्नेयास्त्र से प्रहार किया इससे उसके रोए जल गए परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पास से बाँध कर धरती पर घसीटा घसीटने से वह महापापी असुर छत हो गया किंतु मरा नहीं तदनंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया गदा के प्रहार से और अत्यंत वेदना के कारण खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी फिर वह अपने शरीर को कपाता फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया और वह महादुष्ट दैत्य धीरता पूर्वक सम्रांगण में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा उस समय शक्तिधारी स्कंध ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई उसके प्रहार से उस पक्ष प्रवर असुर की एक टांग टूट गई किंतु वह मर ना तदनंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैव्य ने सहसा पूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोच से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से वकासुर उन्हें खदेड़ रहा था इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिगमंडल को अपने सिंगना से निनादित करने लगा उस समय समस्त देवर्षियों ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नंद को शीघ्र सफल आशीर्वाद प्रदान किया उसी समय श्री कृष्ण ने वकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया फिर तो उस महाभ का कंठ फटने लगा और उसने सस्ता श्री कृष्ण को उगल दिया फिर तीखी चोच से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया तब श्रीकृष्ण ने झपट कर उसकी पूँछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा किंतु वह पुनः उठकर चो फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसके दोनों चोचे पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डाले उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्रीकृष्ण में समा गई फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब और से आकर श्रीकृष्ण से लिपट गए और बोले सके आज तो तुम मौत के मुख से कुशल पूर्वक निकल आए इस प्रकार भकासुर को मारने के पश्चात बच्चों को आगे करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गीत गाते हुए सहर्स राजभवन में लौट आए परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र का घर लौटे हुए ग्वाल बालों ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हुए बहुलास्व ने पूछा देवर से यह भकासुर सूर्य काल में पूर्व काल में कौन था और किस कारण से उसको भगुले का शरीर प्राप्त हुआ था वह पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ यह कितने सौभाग्य की बात है श्री नारद जी ने कहा नरेश्वर हय नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ उसने सम्रांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा तो नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके सौ वर्षों तक सर्वैभव संपन्न राज्य का भोग किया एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जाजली की प्रणशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा यद्यपि मुनि ने मना किया तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे उन्होंने उत्कल को साप देते हुए कहा दुर्मते तो बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है इसलिए बगुला ही हो जा फिर क्या था उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणित हो गया तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्भ गल गया उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पकड़कर चरणों में पड़ कहा उत्कल बोला मुनि मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था जाजली मेरी रक्षा कीजिए आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है जो शत्रु और मित्र में मान और अपमान में स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी समभाव रखते हैं वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं उन्हें इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन कौन मनोरथ नहीं पूरा हुआ ब्रह्मपद इंद्रपद सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं उन्हें श्रेष्ठ जाजले आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण परमात्मा भी मिल जाता है श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर उस समय उत्कल की विनय युक्त बात सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए उन्होंने साठ हजार वर्षों तक तपस्या की थी उन्होंने उत्कल से कहा जाजली बोले वह वै वस्वत प्राप्त होने पर जब 28वें का अंतिम समय समय होगा, उस भारतवर्ष के जनपद में स्थित के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवश्य चराते हुए विचरेंगे उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे इसमें संशय नहीं है अरण्यक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैर भाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं श्री नारद जी कहते हैं इस प्रकार वकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो सकता इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वकासुर का मोक्ष नामक पाँचवा अध्याय पूरा हुआ